भाष्य अध्याय अद्यायेक संबंध भाष्य तथा च्रह्मे पुराणे धर्म जन्म मृत्यु सुख सुखदुखेश सु कल्पना तथा भाषा स्वर्गो नरक पुरुषस्य नरकते परमा से कुचि दृश्य से चगद्रूप्यम सत्यवन्मा तोयवन मृगतृष्णा तो वेश्म मरु रौप्यवत्कसम की एक कीक शुक्तिरवर्पवद्रज्जुखंडच्च निशायाँ वेष्मध्यकुद्विराहतचुषा चक्षुषः आकाशस्य घनी भावो नील स्निग्धता तथा एकस्य सूर्यो बहुधा जलाधारे सुदृश्यते आभाति परोपाधीसु संैतभ्रांतिर विद्याख्या तथा परंधागार सैं आत्मा आत्म भाव या भ्रां भ्रांतिया दा अग्ञ सदा भूतस्त्रिभसदा जाग्रस्व सुतस्त छादीत विश्वतेजसम स्वीया स्वत्मा मोहयदतूपया गुहागत स्वात्मा स्वात्मा लभते च स्वयंरीम व्योमरी वज्रानल्ज्वालाकलापो विविधाकृति आभाति विष्णो सृष्टिश्चा दैत शाते मनसि शात भोरे मूढ़े चादृश ईश्वरों दृश्यते नि्यम सर्वत्र न तत्वतः ब्रह्मपुराण में भी कहा है धर्म अधर्म जन्म मृत्यु सुख दुख की कल्पना वर्णाश्रम विभाग तथा स्वर्ग या नरक में रहना ये सब परमार्थ स्वरूप पुरुष में कहीं भी नहीं है जिस प्रकार मरु रूप मृग तृष्णा जलवत प्रतीत होती है उसी प्रकार इस जगत का असत्य स्वरूप ही व्यर्थ सत्य सा दृष्टिगोचर हो रहा है वास्तविक शुक्ति सुक्ति रूप ही है किंतु जैसे वह चांदी के समान भासने लगती है घर में पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा जैसे रात्रि के समय सर्पवत दिखाई देने लगता है जिसके नेत्र तिमिर रोग से पीड़ित है उस पुरुष को जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा दो सा दिखाई देने लगता है और जिस प्रकार सर्वथा शून्य स्वरूप आकाश में घनी भाव नीलता और स्निग्धता की प्रतीत होती है उसी प्रकार जगत का रूप मिथ्या होने पर भी सत्य सा जान पड़ता है जैसे एक ही सूर्य जल के अनेक आधारों में अनेक सा दिखाई देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियों में स्थित परमात्मा ही उन उन रूपों में भास रहा है यही अविद्या, अविद्यासंज्ञक द्वैत भ्रांति विकल्प ही है यह यथार्थ नहीं है जिससे केवल शब्द का ही ज्ञान हो किसी वस्तु का नहीं उसे विकल्प कहते हैं जैसे आकाश कुसुम इत्यादि सस्शृंग इत्यादशि आशा यहाँ सूत्र है शब्द शब्दा वस्तुशन्यो विक पर बंधागारियाा आत्मा आत्म भाविया भ्रांतिया देहम भावताध्याभ्रम भूत सदा जाग्रस्वसुप्तस्तु छादीत विश्वतेजस स्वया स्व मोह्ये दैतूपया गुहागत स्वत्मा लभते च स् व्योमली भद्रानलज्वाला कलापो विवुराति आभाति विष्णु सृष्टिस्वभाो दैतर शांते मनसि शांतस्य घोरे मूढ़े चादृश्वरो दृश्यते निर्व त जो लोग भ्रांतिवश सर्वदा देह को ही आत्मा समझते हैं उन देहाभिमानियों का वह देह मरने के पश्चात परलोक में बंधन का स्थान होता है अर्थात उन्हें पुनः देह धारण करना पड़ता है आदि मध्य और अंत में जो सर्वदा भ्रम रूप ही है उन जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं से ही विश्व तेजस और प्राग्ञ भी आच्छादित है यह जीव अपनी द्वैत रूप माया से स्वयं ही अपने को मोहग्रस्त करता है और स्वयं ही अपने अंतकरण में स्थित अपने आत्मभूत श्रीहरि को प्राप्त करता है जिस प्रकार आकाश में बद्राग्नि बिजली की अनेक प्रकार की लपटें दिखाई देती हैं उसी प्रकार भगवान विष्णु का स्वभाव ही द्वैत विस्तार रूप सृष्टि होकर भास रहा है सर्वत्र सर्वदा एकमात्र भगवान ही शांत सात्विक चित्त में शांत रूप से और घोर राजस तथा मूढ़तामस चित्त में घोर और मूढ़ रूप से दिखाई दे रहे हैं किंतु तत्त्वतः वे वैसे नहीं है लोह मृत्म विकारो न चीजते चराचराण भूताना दैतता न चतः सर्वगे तो निराधारे चैतनत्मन संस्थिता अविद्या सृष्टि सर्पस्य सर्पस्याज्जुता नस्ती नज्जो भुजंगता उत्पत्तिना कगते लोका व्यवहाराथं अविद्येयम् एसा अवयर्मता विमोनीस्विणी अद्वैत भाविए ब्रह्म सकल निष्क सदा आत्मशोकसंो निभेति कुत मृत्यो सकाशा मरनाथवात्तायात न जाये न मियेते न बद्यो न चातक न बद्धो बंधकारी वोक्त न मोक्षता लोहा मृतपिंड और सुवर्ण इनका भी विकार नहीं होता जितने चराचर भूत हैं उनका भेद वस्तुतः नहीं है सर्वगत निराधार चैतन्य आत्मा में स्थित अविद्या ही आत्मा के आश्रय से स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की सृष्टि रचती है जिस प्रकार सर्प में रज्जुत्व और रज्जु में सर्पत्व नहीं है उसी प्रकार जगत की उत्पत्ति और नाश का भी कोई कारण नहीं है इस अविद्या की रचना कल्पना लोक व्यवहार के लिए ही हुई है यह द्वैता द्वेष स्वरूपणी है और संसार को मोहित करने वाली होने से विमोहिनी कही गई है आत्मज्ञानी को चाहिए कि वह सर्वदा पूर्ण परब्रह्म का निष्कल और अद्वैत रूप से चिंतन करे इससे वह शोक से पार होकर किसी से भय नहीं करता उसे मृत्यु की सन्निधि से मरने से अथवा किसी अन्य कारण से होने वाले भय से भी डर नहीं लगता न जायते नाम न बद्यो न घातक न बद्धो बंधकारी वा न मुक्त नचमोक्षद पर तो यदो नद्धवा जगद्रूप विष्णुर्मा भोगा संगा भवन्मुक्तर्विकना त्यक्तर्वलस्त्मस्थ निश्चल मन कृत्ता शांत भवी दन धन है परम पुरुष परमात्मा न जन्म लेता है न मरता है न मारा जा सकता है न मारने वाला है न बद्ध है न बंधन में डालने वाला है न मुक्त है और न मुक्ति देने वाला है उससे भिन्न जो कुछ है वह असत है इस प्रकार भगवान विष्णु के विश्वरूप को मायामय और मिथ्या समझकर सब प्रकार की कल्पना को त्याग कर भोगों की आसक्ति से मुक्त हो जाए इस प्रकार समस्त विकल्पों से छूट कर मन को आत्मस्थ निश्चल और शांत करके योगी जिसका ईंधन जल चुका है ऐसे भू, भू धूमरहित धूमर अग्नि के समान हो जाता है यहाँ चतुर्विशति भेद भिन्ना मायापरा प्रकृति तत्सुत्थित काम क्रोधौ लोभमोह भयम च विषादशोको चकल्पजाला धर्मा धर्माधर्मौ सुख दुखे चृष्टि नरके विनाशपाकती वासगे जातीश्रमाच राग देशों विविधाधेच कौमारर तारुण्य जरा विजोग संयोगानशन मृतारे इतीदिमेंधा तोष्णीमाशीन सुमति बबद्धि योबीस माया के चौबीस भेद इस प्रकार है एक प्रकृति त्रिगुणात्मिक मूला प्रकृति सात प्रकृति विकृति महतत्व अहंकार और पांच तन्मात्राएँ और सोलह विकृति दस इंद्रियां, एक मन और पांच भूत यह चौबीस भेदों वाली माया जगत की मूल कारण है उसी से काम क्रोध लोभ मोह भय विशास शोक तथा अन्य विकल्प जात उत्पन्न हुए हैं और उसी से धर्म अधर्म सुख दुख और सृष्टि विनाश रूप परिणाम नरक में जाना स्वर्ग में रहना जाति आश्रम राग द्वेष तरह तरह की व्याधियाँ कुमार अवस्था तरुणता वृद्धावस्था वियोग संयोग भोग उपवास और व्रत प्रकट हुए हैं इन सबको इस प्रकार प्रकृति का ही विकार जानने वाला पुरुष इन्हें प्रकृति में स्थापित कर मौन भाव से स्थित रहता है उसे ही तुम शुभमति वाला जानो तथा श्री विष्णु धर्मे सलध्यायाम अनादि संबंधवत्या क्षेत्रोग्योयम अवदया युक्त पश्यति भेदेन ब्रह्मतत्वामनेश्यमच यमन तवत्संभ्राम्यते जंतु मोहि निजकर्म संीणाशेषकर्मा तो परंब्रह्म प्रपश्यति अभेदेनात्मन शुद्ध शुद्धवाद्क्ष भवद अवद्या च्रिया विद्या ज्ञान प्रचक्षते कर्मण ज्याते जंतुर्दया च मुच्यते अद्वैत परमा द्वैत तद्भिन्न उच्यते स्तुति मनुष्याख्यम तथा निपनाक चतुर्धो भेदों मिथ्याज्ञान निबंधन अहमनोपरस्था मम्मी छात्र तथा परे अज्ञान अद्वैतम अद्रूयता परम मम हमती प्रज्ञा वियुक्त अविक अविक्य मनाखेय अद्वैतमुय मनोवृत्तिमय द्वैतम अद्वैत परम मनसो वृत्तिस्म्धर्मा धर्म निमित्तजा निरोधव्या निरोधे द्वैत नवपदे मनोदृष्टिदिंच मनसो यम भाव द्वैत भाव तदायात कर्मण भावना येय सा ब्रह्म परपंथिनी कर्म भावया तोल्य विज्ञानमजव यादसी खलु भावना चेतसया पर ब्रह्म स्वयं प्रकाशते परात्मोमनुष्येन्द्र विभागो ज्ञानक चेतस्यात्म पर्यो विभागोत आत्मा क्षेत्रसि संयुक्त प्राकृत विघतः शुद्ध पर तथा च्री विष्णुपुराणे परमात्मा तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत श्यायी शद्ध, में भी कहा है यह क्षेत्रज्ञ अपने में अनाधिकाल से संबद्ध हुई अविद्या से युक्त होकर अपने अंतकरण में स्थित ब्रह्म को भेद रूप से देखता है जब तक जीव परमात्मा से भिन्न अपने को तथा अन्य जीवों को देखता है तब तक वह अपने कर्मों द्वारा मोहित होकर संसार में भटकाया जाता है जब इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं तो यह शुद्ध परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप से देखता है और शुद्ध हो जाने के कारण यह अक्षय हो जाता है समस्त कर्म अविद्या रूप है और ज्ञान विद्या कहलाता है कर्म से जीव को जन्म लेना पड़ता है और ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उनसे भिन्न अपरमार्थ कहा जाता है हे राजन पशु तिरक मनुष्य और नारकी जीव यह चार प्रकार का भेद मिथ्या ज्ञान के ही कारण है मैं अन्य हूँ यह अन्य है और ये सब अन्य है यही द्वैत कहलाने वाला अज्ञान है अब अद्वैत के विषय में श्रवण करो अद्वैत तत्व में मेरा तू तेरा आदि बुद्धि से रहित निर्विकल्प निर्विकार और अनिर्वचनीय रूप से अनुभूत होता है द्वैत मनोवृत्ति रूप है परमार्थतः तो अद्वैत ही है अतः धर्माधर्म रूप निमित्त के कारण उत्पन्न हुई मन की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए उनका निरोध हो जाने पर द्वैत की सिद्धि नहीं होती यह जो कुछ चराचर जगत है सब मन का दृश्य मात्र है मन का अमनी भाव नाश हो जाने पर यह अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाता है यह जो कर्मों की भावना है वह ब्रह्मानुभाव में विघ्न रूप है क्योंकि कर्मों की भावना के अनुकूल ही विज्ञान प्राप्त होता है विज्ञान तो वैसा ही होता है जैसी कि भावना होती है अतः भावना का नाश हो जाने पर परब्रह्म का स्वयं ही अनुभव होने लगता है हे राजन आत्मा और परब्रह्म का जो विभाग है वह अज्ञान कल्पित ही है इसी से उसका क्षय हो जाने पर फिर आत्मा और परब्रह्म का अभेद ही निश्चित होता है क्षेत्रज्ञ संज्ञक आत्मा प्रकृति के गुणों से युक्त है वही उनसे रहित होकर शुद्ध होने पर परमात्मा कहलाता है तथा च विष्णु चुुपुरा विष्णुपुराणे पर तमेक न्योसी जगत पते तवैस महिमा व्याप्त चराचरम युतमेतच्चराचरम यदतदृश्य मृतमे एक आत्मनव्राति पश्य जगद्रूपिन ज्ञानस्वूपमखि जगदेत अबुद्धय अर्थस्व पश्यो भ्राम मोहस ये तो ज्ञान विदशुद्धेतस्तेखि जगत ज्ञान ज्ञानात्मक पश्य प्रपश्यद्रूप परमेश अहं हरी सर्विदनाजनो न्यतत्त कारणक्रिमो यूजो भवोद्भवा द्वंद गाभव ऐसा ही श्री विष्णुपुराण में भी कहा है हे hey जगतपते तुम ही एकमात्र परमात्मा हो तुमसे भिन्न और कुछ भी नहीं है जैसे यह चराचर जगत व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही महिमा है यह जो कुछ मूर्त जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है असयमी लोग अपने भ्रमपूर्ण ज्ञान के अनुसार इसे जगत रूप देखते हैं इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को अर्थस्वरूप देखने वाले बुद्धिहीन पुरुषों को मोहरूप महासागर में भटकना पड़ता है किंतु जो शुद्ध चित्त ज्ञानी लोग हैं वे इस संपूर्ण जगत को आप परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं जिसका ऐसा निश्चय है कि मैं तथा जय संपूर्ण जगत जनार्दन श्रीहरि ही है उनसे भिन्न कोई भी कार्य कारण वर्ग नहीं है उस पुरुष को फिर सांसारिक राग द्वेषादिद्वंद्व रूप रोग नहीं होते ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः सदैवाथ स्वरूपेणा भ्रांत दर्शनता स्थितम भगवान यतो ज्ञानस्वो भगवा सवशेषमृतिर्न तो वस्तु तथी शैलाब्धिधरादिभेदान जानी विज्ञान विजुताली वस्तु अस्ति कुत्र अस् कचिद आदिमध्यपर्यत सतत यथाव न तथा घटतः कपालिका कपालिका कपालिकाचूर्ण रजस्तोड़ो जनकस्मी निश्चय आलक्षते ब्रूहि किमत्र वस्तु तस्मा विज्ञान विज्ञानमेंति किंचि किचि क्वचि कदाचि दिज वस्तुजात विज्ञान मेंजकर्म भेद विभिन्न चित्युपेत ज्ञान विशुद्ध विमल विशोकम अशेषोभाद परम परेशुदेव न तो न्यस्थ सद्भाव एवं मोक्त ज्ञानम तथ्यमसत्यंमत एक यहाभूत चोक्त भुवनाश्रिम ते जो परमार्थत वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वही अज्ञान दृष्टि से विभिन्न पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहा है वे विश्वमूर्ति भगवान ज्ञान स्वरूप है पदार्थाकार नहीं है इसलिए इन पर्वत समुद्र और पृथ्वी आदि विभिन्न पदार्थों को तुम विज्ञान का ही विलास जानो हे द्विज क्या घटपट कोई भी ऐसी वस्तु है जो आदि मध्य और अंत से रहित एवं सर्वदा एक रूप में ही रहने वाली हो पृथ्वी पर जो वस्तु बदलती रहती है पूर्वत नहीं रहती उसमें वास्तविकता कैसे हो सकती है देखो मृत्यु का ही घट रूप हो जाती है फिर वही घट से कपाल कपम कपाल से चूर्ण रज और रज से अणु रूप हो जाती है फिर बताओ तो सही अपने कर्मों के वशीभूत हो आत्मनिश्चय को भूले हुए मनुष्य इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं अतः द्विज विज्ञान के सिवा कभी कहीं कोई भी पदार्थ समूह नहीं है अपने अपने कर्मों के कारण विभिन्न चित्तवृत्तियों से युक्त पुरुषों को एक विज्ञान ही विभिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है राग द्वेषाद मल से रहित शोक शून्य लोभादि संपूर्ण दोषों से वर्जित सदा एक एवं असंग एकमात्र विशुद्ध विज्ञान ही वह सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर वासुदेव है उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति परमार्थ का निरूपण किया बस एक ज्ञान ही सत्य है और सम मिथ्या है उसके सिवा यह जो व्यवहारिक सत्य है उस त्रिभुवन के विषय में भी वर्णन कर दिया अविद्याचिम कर्म तच्चा शु जंतुषु आत्मा शुद्धर तो निर्गुण प्रकृते पर प्रधुय नएक जंतुषो यू काला नान्य ना संा मुपैति वै परिणाम सूताता तदस्तु नपत तच्च कि मत् पार्थिव सत्तम तदैसोह अहम अयम चाल्यो वक्तमे अपीषा सतेहेशम शोको व्यवस्थित तदा ही को भास्त विप्रलम तं राज सुकाचे अयम पुस्सरा अयत लोको न सदोच्यते वस्तु राजेति राजा भटात्मकम तथान्य चपत्व चकल्प चा। नाम अनासी परमास् प्रागैरभ्युपगम्यते कर्म अविद्याजनित है और वह सभी जीवों में विद्यमान है किंतु आत्मा शुद्ध निर्विकार शांत निर्गुण और प्रकृति से अतीत है संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान उस एक आत्मा की वृद्धि और क्षय नहीं होते हे राजन जो कालांतर में भी परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होती वही परमार्थ वस्तु है ऐसी वस्तु आत्मा के सिवा और क्या है हे निवश्रेष्ठ यदि मुझसे भिन्न कोई और पदार्थ होता तो यह मैं अमुक अन्य आदि भी कहना ठीक हो सकता था जबकि संपूर्ण शरीरों में एक ही पुरुष स्थित है तो आप कौन है मैं वह हूँ इत्यादि वाक्य वंचना मात्र है तुम राजा हो यह पालकी है हम तुम्हारे सामने चलने वाले वाहक हैं और ये तुम्हारे परिजन है यह तुम ठीक नहीं कहते व्यवहार में जो वस्तु राजा है जो राज सेवकादि है और जिसे राजत्व तो कहते हैं तथा इनके सिवा जो अन्य पदार्थ हैं वे सब संकल्प में ही है अविनाशी परमार्थतत्व की उपलब्धि तो ज्ञानियों को ही होती है परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपा श्रूयता एको व्यापी समह निर्गुण प्रकृति पर जन्मवृद्धादिहित आत्मा सर्वगत व्यय पर ज्ञानमय सद्दी नामजादी प्रभो नोगवान्न युक्त न पारा योगत्म परेहेशु संेक विज्ञान परमाशसौ दैतनों तथ्यदर्शिन एवेकाद विद्वान्नति नभेदी सकल स्वरूपं परमात्मनः राजन तुम मुझसे संक्षेप में परमार्थ तत्व स्वरण करो सर्वव्यापी सर्वत्र संभव से स्थित शुद्ध निर्गुण प्रकृति से अतीत जन्म और वृद्धि आदि से रहित सर्वगत एवं अविनाशी आत्मा एक है वह परम ज्ञान में है हे राजन उस प्रभु का वास्तविक नाम एवं जाति आदि से संयोग न तो है न हुआ है और न कभी होगा ही उसका अपने और दूसरों के देहों के साथ एक ही संयोग है इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है द्वैतवादी तो अपरमर्शी है हे विद्वन्न इस प्रकार ये सारा जगतवास दिवस परमात्मा का एक अभिन्न स्वरूप ही है निधागोप्यूपदेशन तेना परोत सर्वभूता भेदेन स दर्श तथात्मन तथा ब्रह्म तथो मुक्तिम्वाप प्व भेदेना यथकम दृश्यते नभ भ्रातृष्टिभरात्मा तथकृथकृत्थक्मस्त यदि हास्ति किंचितदच्युना परम तथ्य सोहम स चं स चर्वेद आत्मस्वूपम तजेदस्ते स राजववर्य त्याजेद परि सभी जाति स्मरणाबोध तथा जन्मन स्वर्ग गुवर ऋभुक इस उपदेश से नि, निधाग भी अद्वैत अद्वैतपरायण हो गया और तब वह समस्त प्राणियों को आत्मा के साथ अभेद रूप से देखने लगा तथा उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया हे द्विज इससे उसने उत्कृष्ट मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जिस प्रकार एक ही आकाश सफेद और नीले आदि भेद से विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रमग्रस्त है उन लोगों को आत्मा एक होने पर भी पृथक पृथक दिखाई देता है इस जगत में जो कुछ है वह सब एकमात्र हरि ही है उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है वही मैं हूँ वही तुम हो और यह सारा जगत भी आत्मस्वरूप हरि ही है तुम भेद भ्रम को छोड़ दो उस अवधूत के ऐसा कहने पर उस सौवीर नरेश ने परमार्थ दृष्टि से संपन्न हो भेद बुद्धि छोड़ दी और उस ब्राह्मण ने भी जन्म का स्मरण करने से तत्व प्राप्त कर उसी जन्म में प्राप्त कर लिया तथा लैंगे तस्मा ज्ञानमूलो हि संसारसर्वदेश परतंत्रे स्वतंत्रे चिदा भावाद विचारेक नान दैत कुछ एक च कुतो चुतौ मृतसमुद्भव नात प्रज्ञो ना ना ना प्रज्ञो न चोभये चज्ञान घन न न प्रज्ञो प्रज्ञ प्रग एव वृत्तेना चर्वाणम प्रमत अज्ञातिमरास्याचारण ज्ञान च बंधन च मोक्षो नाप्यात्मोद्विजा नैसा ना प्रकृतिजीव प्रकृतिश विकारत विकारो नए सद्स्यक्तिवर्जिता तथा तो लिंग पुराण में कहा है अतः तो समस्त प्राणियों को यह संसार अज्ञान के ही कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि विचार करने पर स्वतंत्र परमात्मा और परतंत्र जीव में कोई भेद नहीं है अहो जब इसमें एकत्व भी नहीं है तो द्वैत कहां से हो सकता है जब एक नहीं और कोई मर्त्य मरण धर्मा भी नहीं तो मृत्यु कहां से हो सकती है वह न अंत भीतर की जानने वाला है न वह बाहर की जानने वाला है न दोनों ओर की जानने वाला है और न प्रज्ञान घन है इसलिए वह न प्रज्ञ प्रकृष्ट ज्ञानवान है और न अप्रज्ञ ज्ञान ही नहीं है ज्ञान हो जाने पर तो कोई ज्ञे ही नहीं रहता अतः परमार्थतः निर्वाण स्वरूप ही है सब कुछ अज्ञानांधकार के ही कारण है इसमें किसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं है ये द्विजगण आत्मा का न ज्ञान होता है न बंधन होता है और न मोक्ष ही होता है देव न तो यह प्रकृति है न विकृति है और न इनका विकार ही है क्योंकि ये सब विकारी हैं ये सब तो सत असत से विलक्षण माया ही हैं तथा भगवान पराशर है अस्मदिजातेम प्रवलते स माई मायाबद्ध कौती विविधास्तनो न चात्र संसरती न चार चा येत पर न कर्ता नोक्ता च न चकृति पूछौ न माया नई चाण चैतन्यस्मादानूलो हि संसारसदेही नित्यसगत ह्याटस्थो दोषित एक सीदते शक्तिया मह्या न स्वभावत तस्मावैतमेंहु मुनियर्थत ज्ञानस्वू जग देचा अर्थस्व्यन्ते कृष्ट कूटस्थो निर्गुणोंव्या चैतन्यात्मा स्वभावतः दृश्यते जर्थ रूपेण पुरषेर्भ्रतृष भी यदा पश्यारेवल परमात माया मात्रिदम दैतम तदाते निवृत्त तस्मा विज्ञान मेंवास् तथा भगवान परशर कहते हैं इसी से विश्व उत्पन्न होता है और इसी में लीन हो जाता है वह माया माया से बंधकर स्वयं ही अनेक प्रकार के शरीर धारण कर लेता है किंतु इस प्रकार न तो वह स्वयं संसार को प्राप्त होता है और न किसी अन्य को ही संसार में प्रविष्ट करता है क्योंकि वह न करता है न भोगता है न प्रकृति या पुरुष है न माया है और न प्राण है वस्तुतः वह तो चैतन्य है अतः समस्त प्राणियों को अज्ञान के कारण ही संसार की प्राप्ति हुई है आत्मा तो नित्य सर्वगत कूटस्थ और निर्दोष है वह एक अपनी माया शक्ति के द्वारा ही भेद को प्राप्त होता है स्वरूपतः नहीं अतः मुनियों ने परमार्थतः अद्वैत ही बतलाया है विद्वानों ने इस जगत को ज्ञान स्वरूप ही कहा है जिनकी दृष्टि दूषित है वे अन्य लोग ही अज्ञान इसे परमार्थ स्वरूप समझते हैं चैतन्य आत्मा तो स्वभावतः कूटस्थ निर्गुण और सर्वव्यापक है भ्रांतिदर्शी लोगों को ही वह पदार्थाकार प्रतीत होता है जिस समय पुरुष आत्मा का परमार्थ स्वरूप से साक्षात्कार करता है और इस द्वैत प्रपंच को बाया मात्र समझता है उसी समय उसे शांति प्राप्त होती है अतः तो केवल विज्ञान ही है प्रपंच या संसार नहीं है न प्रपंचो न संस्ृति एवं श्रुत्यादीना नामोपन्यास मुखेन स्वेण चाधित प्रपंच से मिथ्याम अवगम्य स्थूलादील ब्रह्मण तदिपरी स्थूलाकारो मिथ्या भविम चंद्रमसं यथेक चंद्रम तद्भिपरीत तथाच तदतकारो इसी प्रकार श्रुति आदि के द्वारा नामादि के कारणों का दिग्दर्शन करने से तथा स्वरूपतः बाधित होने के कारण प्रपंच का मिथ्यात्व ज्ञान जाता है ब्रह्म स्थूलादी लक्षणों वाला है अतः तो उससे विपरीत स्थूलाकार प्रपंच मिथ्या होना ही चाहिए जिस प्रकार एक चंद्रमा का उससे विपरीत दूसरा आकार मिथ्या होता है उसी प्रकार इसे समझना चाहिए तथा चूत्रकारों न स्थानी परस्यो भयलिंगम सर्वत्रि स्वरूपत उपाधित विरुद्धरूपयासंभवना संभवन ना, संभवान निर्विशेषमेव ब्रह्मेतपाद न भेदाति भेद श्रुति बलामीति सबेषमी ब्रह्मनाभ्युपगम्यत इत्याशया न प्रत्येक अद्वतचनाभेदु बाधितभेद्रुतिबला सब विशेष से ग्रहण योगा निर्विशेषम चैव अवके भेद निंदापूर्वकम अभेदमेविकाखिन समी इसी प्रकार सूत्रकार भगवान व्यास ने भी न परब्रह्म उपाधि से भी सविशेष निर्विशेष उभय रूप नहीं हो सकता क्योंकि सर्वत्र उसका निर्विशेष रूप से ही वर्णन किया गया है न स्थानपी परसोभलिंगम सर्वत्र ही इस सूत्र द्वारा स्वरूप से और उपाधि से भी ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष दो परस्पर विरुद्ध रूप संभव न होने के कारण ब्रह्म निर्विशेष है ऐसा उपादान कर कर फिर न भेदाधीति न चयन अद्वत चनात इस सूत्र के न भेदात यदि कहो ऐसा नहीं है क्योंकि चतुष्पाद ब्रह्म सोलस कलम ब्रह्म इत्यादि रूप रूप से से प्रत्येक विद्या में उसका भेद वर्णन किया है इस अंश द्वारा ऐसी आशंका कर क्या भेद श्रुति के सामर्थ्य से ब्रह्म को सविशेष भी नहीं माना जा सकता ना प्रत्येकम अद्वी अद्वत वचनात् तो ऐसा नहीं है क्योंकि प्रत्येक औपाधिक भेद में अमेय स योयम आत्मा इत्यादि श्रुति के द्वारा उसका अभेद ही बतलाया गया है इस अंश से यह निश्चय किया है कि उपाधि जनित भेद श्रुति से ही बाधित होने के कारण अभेद श्रुति के सामर्थ्य से सविशेष ब्रह्म का ग्रहण नहीं किया जा सकता इसलिए वह निर्विशेष ही है इसके पश्चात अपनी चैवमेखे अर्थात अपे तो किसी किसी शाखा वाले इस प्रकार की अर्थात भेद की निंदा निंदापूर्वक अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं इस सूत्र से यह निश्चय किया है कि कोई कोई शाखा वाले भेद दृष्टि की निंदा करते हुए अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं उनका कथन है कि मनसि भेदमातव्य नेहना सिंचन मृत्यो स मृत्युमा यह नालेव पश्यतिधवान हो द्रष्टव्यम भोक्ता भोग्यम प्रेरितर च मा सर्व प्रोक्त िव ब्रह्म में तथत ये सर्वोग्य भोक्तृन निक्षण से प्रपंच से ब्रह्मिक स्वभा यह मन से ही प्राप्त किया जा सकता है यह नाना कुछ नहीं है यहाँ जो अनेकवत देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है उसे एक रूप ही देखना चाहिए तथा भोक्ता भोग्य और प्रेरक मानकर जिसे तीन प्रकार का कहा गया है वह सब ब्रह्म ही है इत्यादि श्रुतियों से भोक्ता भोग्य और प्रेरक रूप संपूर्ण प्रपंच एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही कहा गया है पुनरपी निर्विशेष पक्षे दृढ़ी कृते किेक स्वरूप से उभयस्वरूपंभव अनाकार ब्रह्मावधार्यते न पुनर्विपरीत इत्याश्य अरूपवद ही तत्धान्वाद रूपा द्याकार ब्रह्मा इतिपाद्यारहितम ब्रह्मवधारित कस् तत्प्रधान अस्थूलमण्वण्रस्व दीर्घम अशब्दमस्पर्शम अरूपम अव्यय आकाशो इसी प्रकार इस प्रकार फिर भी निर्विशेष पक्ष की ही पुष्टि करने पर एक स्वरूप ब्रह्म का उभय रूप होना असंभव है इसलिए ब्रह्म को निराकार ही क्यों निश्चय किया जाता है उससे विपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता ऐसी आशंका पर कर अरूपवदेव ही तत्प्रधान ब्रह्म रूप रहित ही है क्योंकि प्रधानतया ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली स्थूलम इत्यादि श्रुति निर्गुण प्रधान ही है इस सूत्र से यह कहा है कि ब्रह्म को रूपादि आकारों से रहित ही निश्चय करना चाहिए क्यों इसलिए कि निर्विशेष इस वाक्य ही ब्रह्म का प्रधानतया प्रतिपादन करते हैं यथा ब्रह्म न स्थूल है न अड़ु है न ह्रस्व है न दीर्घ है ब्रह्म शब्द स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी है आकाशो वै नामता नाम ते यदरा तद्रह्म तदेतद्रह्म पूर्वमन पर बाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वान्त अशाससनम आदतीपंच ब्रमात्मतत्व कारण ब्रह्म विषया न तधा तत्प्रधान्य तत्नेलीसीव अतर श्रुति प्रतिपन्नवाद निर्विशेषम ब्रह्मवगत न पुनः स विशेषपक्ष का तरहियाकारषिया नाम, नाम गति इकांक्षाया प्रकाशवच्चावैत्य चंद्र नाम, कृत नानात्व, नानात्व रूपस्य ब्रह्मणोप्यूपाधी नृतनाना विद्यनवादाकरव ब्रह्मण आकार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 अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्व इस सूत्र से यह कहा है कि ब्रह्म को रूपादि आकारों से रहित ही निश्चय करना चाहिए क्यों इसलिए कि निर्विशेष वाक्य ही ब्रह्म का प्रधानतया प्रतिपादन करते हैं यथा ब्रह्म न स्थूल है न अड़ू है न नत्व है न दीर्घ है ब्रह्म शब्द स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी है आकाश आकाश संयक ब्रह्म ही नाम रूप का निर्वाहक है वे जिसके अंतर्गत है वह ब्रह्म है वह ब्रह्म कारण कार्य से रहित तथा अंतर अंतर्वाही शून्य है या आत्मा सबका अनुभव कराने वाला ब्रह्म है यही वेद की आज्ञा है इत्यादि वाक्य प्रधानतया निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व के ही प्रतिपादक हैं फुटनोट उनका मुख्य तात्पर्य प्रपंच को चेतन से अभिन्न सिद्ध करने में है अन्य जो कारण ब्रह्म विषय वाक्य है उनका मुख्य तात्पर्य ब्रह्मतत्व के प्रतिपादन में नहीं है किसी भी ज्ञातव्य वस्तु के संबंध में प्रधान वाक्यों की अपेक्षा तत्प्रधान वाक्य ही बलवान होते हैं अतः प्रधानतया ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से ज्ञात होने के कारण ब्रह्म को निर्विशेष ही मानना चाहिए सविशेष नहीं इस प्रकार निर्विशेष पक्ष का समर्थन करने पर ऐसी आशंका होने पर कि फिर साकार ब्रह्मपरा श्रुतियों की क्या गति होगी प्रकाश बच्चा वैयाथ्यतः इस सूत्र से यह बताया है कि जलादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले चंद्र सूर्यादि के नानात्व के समान ब्रह्म का उपाधिकृत नानात्वरूप विद्यमान है अतः उपासना के लिए उपाधिक आकारवान ब्रह्म के किसी आकार विशेष का उपदेश करने में भी कोई विरोध नहीं है एवम यर्थम नानाकार ब्रह्म विषयाणाम वाक्यामति भेद श्रुतीनाम ब्रह्मा विषयत्वे औपाधिक्रह्मषय पुनरपि पुनरपी निर्विशेषमे ब्रह्मेती दृढ़ आह च चन्मात्र स यथा सेघनो नो बाह्यो रसघन एवं वरेयम आत्मा अन्तरो बाह्य कृष्ण प्रज्ञन एवत्योपन्यासेन विज्ञान व्यतिभा उपन्य दर्शयती चाथो अ स्मते अथा आदेशों नेदितादो यतो यचो निवर्तन्ते अ मनसा सह यत् सत्ता प्रत्यमितेदत्ता अगोचरम वचसा आत्मसंवेद्यम तज्ञान ब्रह्मसंगित विश्वस्वै्यम लक्षण परमात्म इत्यादिश्रुतिस्मृत्युत्पन्न सखन एव भेदमे ब्रह्मेत एव चोपमा सूर्य काीवत चैतन्यमृपो नेतनेत्मको विदताभ्यम वाचागोचर प्रत्यम भेदो विश्वस्विक्षण स्व परोपाधि भेद अतएव चाषोपाधि अपराम अपरा अपरा विशेषवत्ता अभिप्रेत जल सूर्यादीवेपीयते मोक्षशास्त्रु आकाशमेक यहाँ इस प्रकार नाना रूप ब्रह्म विषयक वाक्य भी व्यर्थ नहीं है इस तरह उपाधिक ब्रह्म विशैली होने से भेद श्रुतियों की अभ्यर्थता बतलाकर फिर भी यह करने के लिए कि ब्रह्म निर्विशेष ही है उन्होंने आह मात्रम, अर्थात श्रुति ने ब्रह्म की चिन्ह मात्रा का प्रतिपादन किया है इस सूत्र की अवतारणा की है इस सूत्र में जिस प्रकार नमक का ढला बाहर भीतर से शून्य अर्थात बाहर भीतर एक समान केवल घनीभूत रस ही है इसी प्रकार यह आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सबका सब, सब घनीभूत प्रज्ञान ही है इस श्रुति की व्याख्या करते हुए उन्होंने यह दिखला कर कि विज्ञान से भिन्न और कोई रूप है ही नहीं दर्शयति चाथो अपि स्मरियते अर्थात अर्थात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति ब्रह्म को निर्विश प्रदर्शित करती है और अनादि मत परम ब्रह्म इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है यह सूत्र कहा है इसमें इससे आगे श्रुति का यही आदेश है यह आत्मा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है वह विदित से अन्य है और अविधित से भी परे है जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न लौट जाती है जो भेद से रहित सत्ता मात्र वाणी का अविषय और स्वयं वेद्य है वही ब्रह्म संज्ञा ज्ञान है सर्वरूप से विलक्षण होना यह परमात्मा का लक्षण है इत्यादि श्रुति स्मृतियों का उल्लेख करके ब्रह्म सर्वभेद शून्य ही है ऐसा प्रतिपादन कर उन्होंने अत एवं चोपमा सूर्य इसलिए के विषय में जल प्रतिबिंबित सूर्य के समान उपमा दी जाती है यह यह सूत्र कहा है, इसमें यह है इसमें क्योंकि परमात्मा चैतन्य मात्र स्वरूप यह भी नहीं है यह भी नहीं है इत्यादि रूप से उपलक्षित स्वरूप वाला ज्ञात और अज्ञात से भिन्न वाणी का अभिषय सब प्रकार के भेद से रहित और संपूर्ण रूपों से विलक्षण स्वरूप वाला है इसलिए भेद अविद्या रूप उपाधि के कारण है इसी से इसकी उपाधि निमित्तक अपार की विशेष रूपता के आशय से ही मोक्ष शास्त्रों में भेद जल में प्रतिबिंबित सूर्यादि के समान है ऐसी उपमा दी जाती है आकाशमेकम ही यथा घटादीसु पृथक पृथक तथात्मको शनेक जलाधारे विमान जिस प्रकार घटादी उपाधियों में एक ही आकाश पृथक पृथक सा भासने लगता है उसी प्रकार विभिन्न जलाशयों में प्रतिबिंबित हुए सूर्य के समान एक ही आत्मा अनेक सा पड़ता है एक एवं तो भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थिता एक था बहुधा चय जलचंद्रवत यथाजय ज्योतिरात्मा विवस्वान्नपो भिन्ना बहुधन उपाधिना कृत भेद रूपों देव क्षेत्र स्वेव मजोयमात्मा विभिन्न भूतों में एक ही भूतात्मा स्थित है जो जल में दिखाई देते हुए चंद्रमाओं के समान एक और अनेक रूपों में भी देखा जाता है जिस प्रकार यह ज्योति स्वरूप एक ही सूर्य भिन्न भिन्न जलाशयों का अनेक रूप होकर अनुगमन करता है उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में यह एक ही अजन्मा आत्मदेव उपाधि के द्वारा अनेक रूप कर दिया जाता है एते वन ये दृष्टि निर्वशेषमेव ब्रमेतपाद्य अबुवद्रृृहनात्मनोमूर्त सर्वगतल सूर्यादूर्त सभीस्थित दृष्टातिको सादृश्यम निकंकृद्व नि दृष्टातिक विवक्षिताश मुक्ति सर्वशास्त्र कैसे दर्श्य सर्वारूप्य दृष्टातम विवक्षित जलगत सूर्य प्रतिबिंब जलवृद्ध वर्धते जलह चसती जलचल ज चल जलभेदे विद्य जलधर्मा विधायी न तो पर सूर्य से तत्वस्त पर विकृत में सद्रह्मेहाद्यवादतर्मा वृद्धिहासादतिवक्षिता सपादन दृष्टान राष्ट्रातिको सामंजस्य मुक्ति दर्शनाचक्रे द्विपद पुशक्रे चतः पुरास् पक्षी भूत पुपुरशाशत आविशत इंद्रो मै भीपुर ईयते मू प्रकृति विद्यम मईन तो महेश्वर मयी सजते प्रतिरूपो एककूता एको प्रतिपो बेहसूते सुगू स एक सीम विदार्य द्वारा प्राप्त स एष इविग्रे्युष्ट्वा तदैवाशत इत्यादि पर ब्रह्मण उपाधिग दर्शि निर्विशेषम है ब्रह्म भेदस्थ जल सूरियादीवदपाधि मायानिबंधन युपसंहृतमान इस प्रकार दृष्टांत के बल से भी यही सिद्ध करके कि ब्रह्म निर्विशेष ही है अंबूवग्रहण तो न तथात्व इस सूत्र से यह आशंका की है कि आत्मा अमूर्त और सर्वगत है अतः जल सूर्यादि के समान उसका मूर्त रूप से किसी देश विशेष में स्थित होना संभव न होने के कारण इन दृष्टान्त और दाष्टान्तिकों की समता नहीं है इस पर वृद्धि राष भाग भागत्यन्तर्भाय सामंजस्यादेव इस सूत्र से यह दिखाया है कि विवक्षित अंशों को छोड़कर दृष्टांत और दृष्टांतिक की सर्वांश में समानता कोई भी नहीं दिखा सकता यदि सर्वांश में समानता हो जाएगी तो उनका दृष्टांत दृष्टांतिक भाव ही नहीं रहेगा यहाँ जल सूर्यादि दृष्टांत में तो उनका वृद्धि ह्रास युक्त तो होना ही विवक्षित है जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जल के बढ़ने पर बढ़ता जल के घटने पर घटता जल के चलने पर चलता और जल का भेद होने पर भिन्न सा होता है इस प्रकार वह जल के धर्मों का अनुकरण करता है उसमें वे विकार वास्तविक नहीं होते उसी प्रकार परमार्थतः अविकारी और एक रूप होने पर भी ब्रह्मदेहादि उपाधियों के अंतर्गत रहने से उन उपाधियों के वृद्धि ह्रासादि धर्मों को ग्रहण करता ही है इस प्रकार विवक्षित अंश के प्रतिपादन से दृष्टान्त द्रिफ्टांद और दृष्टान्तिक का सामंजस्य बतला कर दर्शनार्थ्य इस सुत्रांश से परम पुरुष ने दो चरणों वाला पुर शरीर बनाया चार पैरों वाला पुर बनाया और वह पक्षी होकर उन पुरों में प्रवेश कर गया इंद्र माया द्वारा अनेक रूप वाला हो जाता है माया को प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर मायावी इस विश्व की रचना करता है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भिन्न भिन्न रूपों के अनुरूप हो गया है समस्त भूतों में एक ही देव छिपा हुआ है इस मूर्ध सीमा को ही विदृढ़ कर वह उसी के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया वह नख के अग्रभाग से लेकर शिखा तक इस शरीर में प्रवेश किए हुए है उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया इत्यादि श्रुतियों द्वारा परब्रह्म को ही उपाधि की प्राप्ति दिखलाकर इस प्रकार उपसंहार किया है कि ब्रह्मनिर्वेश है उसका जो माया जनित भेद है वह जल सूर्यादि के समान उपाधि के कारण है